बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम बच्चों मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ आपका अमिताभ अंकल और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ो की कहानिया सुनाऊंगा इसके पहले मैं तुम्हें इबन बतूता मार्को पोलो वास्को डागामा चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ो की कहानिया सुना चुका हूँ आज मैं तुम्हें एक हिंदुस्तानी घुमक्कड़ का किस्सा सुनाऊंगा जिसने 19वीं सदी में तिब्बत का चप्पा चप्पा छान मारा था इस महान घुमक्कड़ का नाम है नैन रावत नैन रावत का जन्म सन अठारह में 1830 में कुमाऊ की जुहार घाटी में हुआ था ये घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है नैन रावत का गांव तिब्बत की सीमा से सटा हुआ था और बचपन से ही वे अपने पिता के साथ तिब्बत के गांव आने जाने लगे थे छोटी उम्र में ही नैन रावत ने तिब्बती भाषा सीख ली और वे तिब्बत के रस्मों रिवाज से भी परिचित हो गया आगे चलकर तिब्बत की घुमक्कड़ी में उनकी ये जानकारियां बहुत काम आई पढ़ाई लिखाई खत्म करके नैन रावत गाँव के एक स्कूल के हेड बन गए उन्हीं दिनों भारत सरकार ने शुरू किया द्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे हिंदी में से कहेंगे महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण इस सर्वेक्षण में जगहों का का पता किया जाना और उनके नक्शे बनाने का काम किया जाना था उन्नीसवी सदी में तिब्बत बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक रहस्यमय देश था तिब्बत को शांगरी ला कहते थे तिब्बत पर दलाई लामा की हुकूमत थी और बाहरी लोगों का तिब्बत में जाना मना था उन्हें मौत की सजा भी हो सकती थी तिब्बत पर रूसी साम्राज्य की भी नजर रहती थी जब एक अंग्रेज पदाधिकारी कैप्टन माउंट गुमरी को पता चला कि गांव के एक स्कूल का हेडमास्टर तिब्बती भाषा जानता है तो उसने नैन सिंह रावत को तिब्बत भेजने का फैसला किया तिब्बत जाने के पहले नैन सिंह रावत को देहरादून शहर में ट्रेनिंग दी गई ट्रेनिंग में उन्हें कई बातें बताई गईं। एक यंत्र से परिचय कराया गया जिस यंत्र का नाम था कंपास हिंदी में इसे कुतुब नुमा कहते हैं कुतुब नुमा की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है नैन सिंह रावत को एक माला दी गई और सिखाया गया कि हर 100 कदम चलने के बाद माला का एक दाना आगे खिसका देना है नैन सिंह रावत को नपे तुले कदम रखने का भी प्रशिक्षण दिया गया उन्हें सिखाया गया कि एक कदम उन्हें 33 इंच का रखना है उन्हें ये भी बताया गया कि रात में में आसमान तारे देखकर किस तरह दिशाओं का ज्ञान करना है। इस ट्रेनिंग के बाद सिंह रावत काठमांडू होते हुए तिब्बत की ओर रवाना हो गए तिब्बत की घुमक्कड़ी कोई आसान काम नहीं थी तिब्बत में डाकुओं का आतंक था ये डाकू यात्रियों का खून करके उनके सामान लूट लेते थे तिब्बत में ऐसी ठंड पड़ती थी कि इंसान के हाथ पैर की उंगलियां गल जाने का खतरा रहता था इसे फ्रॉस्ट बाइट कहते थे लेकिन नैन रावत एक बहादुर इंसान थे और वे पैदल चलते चलते तिब्बत की राजधानी लासा पहुंच गए लासा जाकर नयन रावत ने इस शहर के अक्षांश और देशांतर का पता किया बच्चों जब तुम दुनिया का नक्शा देखोगे तो उसमें दो तरह की रेखाए होती है एक खड़ी हुई रेखा और एक पड़ी हुई रेखा इन्हें कहते हैं अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में कहेंगे और लॉन्गिट्यूड किसी भी जगह का सही लोकेशन इन्हीं दो रेखाओं के माध्यम से पता किया जाता है तो लाशा शहर का सही लोकेशन पता करने के बाद नैन सिंह रावत ने दलाई लामा का महल देखा पोटाला पैलेस पोटाला पैलेस दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक है और इसमें सैकड़ो कमरे है नैन सिंह एक ऐसी जगह पर भी गए जहां सोने की खुदाई होती थी गोल्ड माइन था नैन सिंह की मुलाकात पर्ण लामा से हुई तिब्बत के लामाओं में दलाई लामा के बाद पर्ण लामा का दूसरा नंबर है अपनी पूरी यात्रा के दौरान नैन सिंह एक बौद्ध भिक्षु के वेश में रहे वे अपने हाथ में एक प्रार्थना चक्र रखते थे जिसे इंग्लिश में प्रेयर विल कहते हैं बौद्ध भिक्षु हाथ में प्रार्थना चक्र रखते हैं और उसे घुमाते रहते हैं नैन सिंह रावत अपने इस प्रार्थना चक्र में कई गोपनीय जानकारियां छुपा कर रखते थे वे डायरिया भी नियमित लिखते थे और उनकी डायरियों में उनके एक एक कदम का हिसाब है तिब्बत के बारे में सैकड़ों जानकारियां जुटा नैन सिंह रावत भारत लौटे इसके बाद फिर वे एक दो बार तिब्बत गए अपनी अंतिम यात्रा में वे लद्दाख के लेह शहर से लाशा शहर पहुंचे और वहां से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक गए ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंह रावत ने सबसे पहले पता किया कि तिब्बत की सांगपो नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक ही नदी है जिस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं उसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं नैन रावत ने ऐसी घुमक्कड़ी की कि पूरी दुनिया में तहलाका मच गया उन्होंने डेढ़ हजार से ज्यादा मील का सफर किया और 31 लाख से ज्यादा कदम इस जमीन पर रखे उनके एक एक कदम का ब्यौरा उनकी डायरियो में है लंदन के रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने नैन सिंह को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया पेरिस की ज्योग्राफिक सोसाइटी ने नैन सिंह को इनाम में सोने की घड़ी दी भारत सरकार ने इस महान घुमक्कड़ को राय बहादुर की उपाधि दी और वे राय बहादुर नैन सिंह रावत कहलाने लगे उनके गुजर बसर के लिए उन्हें दो गांव भी इनाम में दिए गए इसके बाद नैन सिंह रावत अपने गांव में रहने लगे उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है एक किताब का नाम है अक्षांश दर्पण ये भूगोल से संबंधित किताब है और एक दूसरी किताब में कुमाऊ का इतिहास है बच्चों कुमाऊँ के एक बहुत बड़े विद्वान है प्रोफेसर शेखर पाठक उन्होंने नैन सिंह रावत की डायरियों को सम्पादित किया है और एक किताब लिखी है जिसका नाम है एशिया की पीठ पर प्रोफेसर तो शेखर पाठक ने नैन सिंह रावत की जीवनी भी लिखी है जिसका नाम है पंडितों का पंडित मौका मिले तो ये किताबें जरूर पढ़ना सन 2004 में भारत सरकार ने इस महान घुमक्कड़ के सम्मान में एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला का नाम माउंटेन रेंज का नाम नैन रावत के सम्मान में नैन सिंह रेंज रखा गया है सन अठारह में एटीन में नैन रावत का इंतकाल हो गया उनकी उम्र 65 बरस थी तो बच्चों ये थी नैन रावत की घुमक्कड़ी की दास्तान बड़े होकर तुम भी उनके जैसा ही बहादुर बनना घुमक्कड़ी करना और नई नई जानकारिया प्राप्त करना अगले हफ्ते तक के लिए अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो अलविदा बाल चौपाल बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर